सम्वेदनों सम्वेदनों के, पांक के पांक ब्लौक ब्लौक की।, की एक, एक, एक और पेशकश। दृष्टि दिव्य दृष्टि के, के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉ. रेणु शर्मा की किताब माटी की गंध से एक कहानी पुरबीनी दादी पुराने खंडहर जैसे बने दो मंजिले मकान में दादी अपने सैनिक रहे पति के साथ रहती थी धीरे धीरे दोनों जीवन की उस दहलीज पर खड़े थे जहाँ कमर झुक जाती है बाल पककर सफेद हो जाते हैं चेहरा झुरियो से ढक जाता है शरीर दिन पर दिन शिथिल पड़ता जाता है ऐसे में एक ऐसे सहारे की आवश्यकता पड़ती है जो पत्नी पति को दे सकती है और पति अपनी पत्नी को और जिस मोड़ से जीवन की विदाई अति निकट मानी जाती है मैं अक्सर अपने पिछवाड़ी वाली खिड़की से उन दोनों की बातचीत सुना करती और कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा भी इस कदर बढ़ जाता कि दादी चुपचाप ऊपर वाले कोठे पर चढ़ जाती और फिर नीचे नहीं उतरती बाबा नीचे से चिल्लाते ओ बढ़िया, नीचे आजा, देख मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ तुझे कैसे मनाऊ आजा आजा, आजा आजा मेरा, मेरा हुक्का भरते और तब तक, तक बुलाते, बुलाते रहते जब तक रोती रोती लाल आंखें लिए दादी, दादी नीचे नहीं आ जाती हर बार की बारिश, बारिश में, में उनके मकान का, का एक, एक हिस्सा ढह जाता ठीक वैसे ही जैसे कि उनके जीवन का अंतिम समय और पास आ गया हो मुझसे छोटी बहन चित्रकला में पारंगत थी सो मैं उससे कहती सरदार जी ये सरदार जी उसका पैटमैन था तो मैं उससे कहती सरदार जी इनके घर का स्केच बना ले और लंबी दाढ़ी वाले स्मार्ट बाबा को भी लेकिन खिड़की से सारे काम करना मुश्किल था एक रोज तेज बारिश आंधी में उनके घर का आगे का हिस्सा गया। दोनों घर के अंदर कोठे में सो रहे थे रात भर बेचैनी से निकाली सुबह होते ही दौड़ कर गई, जाकर देखा दोनों ठीक से तो हैं। पुराने घर का पुराना रास्ता तो ईश्वर की कृपा से बंद हो गया था अब, अब एक ऊंची नीची, नीची पगडंडी सी, सी बन गई थी गिरी, गिरी दीवार और आंगन के बीच बाबा लाठी का सहारा लेकर, लेकर उसी रास्ते से आया जाया करते। माँ कहती मुझे बड़ा, बड़ा तरस, तरस आता है ये कभी गिर गए तो कौन संभालेगा इन्हें लेकिन वो भी क्या करें कभी तो बाहर गली में देखने का मन करता तो उन्हें बाहर आना ही पड़ता हमारा आने जाने का रास्ता बड़ा लंबा था पूरा घर पार करके जाओ तो समय लगता इसलिए पिछवाड़ी की खिड़की उन दोनों का हाल जानने के लिए काफी थी एक दिन तेज बारिश के कारण हमारे घर की पीछे की दीवार भी ढह गई, जिसमें खिड़की लगी थी हम सबको जो खुशी मिली उसे कोई नहीं समझ सकता था घर के अन्य लोग तो चिंतित थे कि जल्दी से दीवार बनवाई जाए चोर डाकुओं के लिए रास्ता खुल गया है लेकिन हम बराबर माँ के पीछे पड़े थे माँ पिताजी से कहकर पीछे एक दरवाजा निकलवा लेना दादी को देखने में आसानी रहेगी चूँकि माँ भी उनके लिए चिंतित रहती थी सो so, पापा जी से कहती रहती पीछे दरवाजा निकलवाना है ऐसा नहीं था कि दादी को संतान नहीं थी दो बेटी और एक बेटा था बड़ी बेटी राजस्थान के किसी गांव में अच्छे परिवार में ब्याही थी शादी के समय विदा होने के बाद बेचारी बहुत कम माँ के पास आई दूसरी बेटी पास में ही थी लेकिन संघर्ष में जिंदगी से फुर्सत ही नहीं निकाल पाती थी बेटा सरकारी अस्पताल में स्टोर कीपर था सरकारी आवास का सुख भोग रहा था इसलिए उसे कभी समय नहीं मिलता था कि बूढ़े माँ बाप को देखे या आकर उनसे मिले वृद्धावस्था में भी पुरबीनी दादी इतनी खूबसूरत थी कि अपनी जवानी के समय तो वो पूरी जापानी कुड़िया जैसी दिखती होगी हम अक्सर उनसे बातें किया करते थे एक दिन बुआजी ने माँ को बताया कि पुरबीनी दादी से बाबा ने लव मैरिज की थी जब ये सेना में थे तो जगह जगह पहाड़ी इलाके और पूर्व या उत्तर के गांव में भी सीमा के पास तबादले होते रहते थे उस समय अंग्रेजों का राज्य था तो कई महीनों तक सैनिक घर नहीं आ पाते थे पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद बाबा जब गांव वापस आए तो उनके साथ गुड़िया सी एक औरत आई जो पूरे गांव के आकर्षण का केंद्र थी अक्सर अकेले में पड़ोसी ने उनसे उनके घर वालों और गांव का नाम पूछती रहती लेकिन मजाल है जो दादी ने मरते दम तक किसी को अपने परिवार की जानकारी दी हो। पापा जी भी चाहते थे कि पीछे की दीवार में दरवाजा बन जाए क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं किसी रात को बारिश में दोनों बूढ़े दब न जाएं। अगर दरवाजा बन जाएगा तो उन्हें रात को अपने घर में सुला लिया करेंगे और दरवाजे के साथ दीवार बन गई। अब तो हमारी चहल कर्मी दादी बाबा के पास आसान हो गयी और सबसे बड़ी खुशी थी उनसे उनकी जिंदगी के खूबसूरत पलों को जानने की उत्सुकता मैं खाली समय में बाबा के पास जाकर उनसे सेना के किस्से सुनती रहती। अच्छे मूड में होने पर बाबा अपना मेडल भी दिखाते जो सेना में रहते हुए उन्हें मिला था दो लड़ाइया भी उन्होंने लड़ी थी उनके पास बैठने पर समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगता था दादी क्योंकि किसी धार्मिक संस्कार वाले घर से आई थी, इसलिए अक्सर हमें रामायण महाभारत की कथाएं सुनाया करती मई जून की छुट्टियां निकालने की कोई विशेष तैयारी नहीं की जाती थी क्योंकि हर दिन दोपहर में दादी आती और माँ के पास बैठ कोई न कोई किस्सा सुनाती रहती उनकी भाषा पूरब की थी इसलिए माँ भी उन्हें बखूबी समझ लेती थी क्योंकि माँ कानपुर की रहने वाली थी करीब तीस साल उन्हें यहाँ आए हो गए थे लेकिन दादी ने कभी ब्रज भाषा को नहीं अपनाया हम भी कभी कभी उन्हें छेड़ते हुए पूछ बैठते दादी का कत्तलवाड़ी दादी क्या कर रही हो और वो धीरे ऐसी हंस देती जब कभी मोटी तबीयत खराब होती तो माँ के पास दौड़ी चली आती दुल्हन बुखार आ गया है या फिर दस्त लग गए हैं, और फिर माँ की ड्यूटी होती दवा और खाना पहुँचाने की बाबा अक्सर दादी से पैसों के पीछे लड़ा करते थे क्योंकि पेंशन से दोनों अपना खर्चा चलाते थे जिसमें बाबा का हुक्के का खर्च और दादी की बीड़ी का खर्च ऊपरी खर्च में शामिल था बाकी सब खाने का सामान तो दादी कंट्रोल की दुकान से सिर पर पोटली रखकर ले आया करती थी पीने के पानी के लिए हमारी चचेरी दादी के नल से भर लिया करती थी कभी जब बाबा उनसे नाराज होते तो सैनिक जैसी गर्मी दिखाकर मार दिया करते थे और बेचारी दादी जोर से चीखना शुरू कर देती हम लोग दौड़ कर जाते दादी को बचाकर ले आते गुस्से में दादी घर नहीं जाती बाबा को गालियाँ देती उनके मरने की कामना करती अपने आने को कोसती न जाने वो कौन सा बुरा वक्त था जब मैं इस बूढ़े के साथ आ गई लेकिन दूसरे ही पल घर की ओर दौड़ी चली जाती फिर अपने काम में लग जाती इस बार की ठंड जाने कैसी आई आई बाबा बीमार हो गए होते भी क्यों नहीं अब दो मंजिले घर की जगह एक टूटी कोठरी बची थी के लिए एक ऐसी बुढ़िया थी जिसने प्यार की परिभाषा को सही अर्थ दिया था अपना सब कुछ भूल गई थी बाबा के लिए एक पुरानी रजाई कब तक दोनों की बूढ़ी हड्डियों को गर्मी दे पाती दादी दवा लाने की बात करती तो बाबा अपना, अपना बक्सा खोलने नहीं देते उन्हें पेंशन लाने नहीं देते कि कहीं वे पैसे न गिरा दें कोई बेईमानी न कर दे जाने क्या, क्या क्या उनके दिमाग में चलता रहता दादी दुखियारी गाय इधर उधर फड़फड़ाती रहती किसी तरह बाबा ठीक हो जाए बेटी को खबर कर दी दोनों बेटियां आकर बाप को अंतिम विदाई दे गई लेकिन बेटा नहीं आया और बाबा चिर निंद्रा में चले गए कुछ समय बाद उनका बक्सा खोलकर देखा तो कुछ सरकारी कागज थोड़े से रुपए एक तंगा कुछ सर्टिफिकेट एक बीड़ी का बंडल थोड़ी सी हुक्के की तमकू ये उनकी जमा पूंजी निकली दादी अब अकेली रह गई पूरे समय रोती रहती उन्हें लगता जैसे बाबा ही तो थे जिनकी वजह से वो इस घर में थी अब इस उम्र में वो कहा जाए यहाँ उनका कौन है क्या करेगी लेकिन धीरे धीरे मन की परेशानी कुछ कम हुई जब हमारे बाबा ने उन्हें पेंशन के कागज बनवा कर दे दिए अब दादी आराम से जिंदगी बसर कर रही थी लेकिन कब तक कुछ समय बाद रिटायर होने पर लड़का अपने परिवार सहित वापस आ गया और घर का जीर्णोद्धार करवा लिया दादी की पेंशन के लालच में नाती पंती उनकी सेवा करने लगी बहू भी दो समय खाना बनाकर देने लगी समय बीतता गया पर उम्र बढ़ती गई और दादी की बारिश आते ही तबियत खराब हो गई। कुछ दिनों तक तो मां के पास आकर दरवाजे से आवाज लगाई दुल्हन बुखार आ गया है उसके बाद दादी टूटी चारपाई पर पड़ गई। सब उनसे दूर होते गए क्योंकि अब पेंशन बंद होने का डर था और मुफ्त में कौन किसकी सेवा करता है एक दिन मां दादी से मिलने गई तो हाथ पकड़कर बोली दुल्हन तुम खुश रहना तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत अच्छी है बड़ा मान देती है उसे मेरा राम राम भिजवा देना जाने अब मिल सकूंगी या नहीं जाने क्या क्या माँ से बोलती रही रामायण महाभारत के किस्से की तरह सुबह माँ को पता चला पुरबीनी दादी नहीं रही एक ऐसा खालीपन हम सब में समा गया जैसे हमारा दरवाजा अब बेकार हो गया हो, तब से दरवाजा अब बंद ही रहता है माँ ने बड़ा सा ताला लगा दिया है बढ़ई परिवार में रहने वाली दादी से कैसा अटूट रिश्ता था जो आज चिर स्मृति में बदल गया है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रेणु शर्मा की कहानी पूर्विनी दादी, दादी। वाचक स्वर भारती परिमल